मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार कल प्रारंभ हुआ सम्मन भाष्य में भाष्कर भगवान ने व्रत कथन पूर्वक द्वितीय खंड का प्रतिपाद्य विषय बताया पहले कथन करते हुए कहा गया कि ऋग्वेदों यजुर्वेद इत्यादि वाक्य से संक्षेप में अपरा विद्या को बताया गया है और तद एतत, तद यहां से लेकर के नाम रूपम कर्मच जायते यहां तक के ग्रंथ से सविशेषण परा पराविद्या भी बताई गई सूत्र रूप से अब उन दोनों विद्याओं के विषय को बताना आवश्यक है इसलिए उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और इन दो विद्याओं में भी अपरा विद्या के विषय को प्रथम बताया जा रहा है प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड से और द्वितीय मुंडक से आगे परा विद्या के विषय को विस्तार से बताया जाएगा तो ये जो अपरा सांग ऋग्वेदादि इनका विषय है क्रियाकारक फलात्मक संसार और इसका वर्णन करने का साध्य साधनात्मक संसार का वर्णन प्रथम करने का उद्देश्य है साध्य साधनात्मक संसार का वर्णन होने पर ही साध्य साधनात्मक संसार का यथार्थ स्वरूप अवगत होगा और संसार का यथार्थ स्वरूप है अनित्यत्वादि दोषयुक्तता और जिसमें दोष दर्शन होता है तद विषय को मन में राग नहीं रहता विराग हो जाता वैराग्य हो जाता और जो साध्य साधनात्मक संसार के प्रति विरक्त है वही अपरा विद्या के विषय को ठीक ठीक समझ सकता है अनुभव कर सकता है इसलिए श्रुति ने कहा पहले पराविद्या के विषय को पराविद्या के विषय को ठीक ठीक समझ सकता है वही जो अपराविद्या के विषय से विरक्त है इसलिए परीक्ष लोकान ब्राह्मणो ब्राह्मणों निर्वेदमायात यह मंत्र पहले लोक शब्दित साध्य साधनात्मक संसार का विचार करके उसका जैसा स्वरूप है उस निश्चय पर पहुंचने के लिए कहता तो संसार की परीक्षा का फल है नित्यानित्य वस्तु विवेक अपरा विद्या का विषय संसार अनित्य है और पराविद्या का विषय परमात्मा ही नित्य है यह निश्चय परीक्षा का फल है विचार का फल है और यह नित्य नित्य वस्तु वस्तुवेक होगा तो अनित्य जो अपराविद्या का विषय है उससे वैराग्य होगा इसलिए कहा निर्वेदम आयात वैराग्य को प्राप्त करें और फिर क्या करें तो तद विज्ञानार्थम में तत्शब्द का अर्थ है परा विद्या का विषय भूत अदृश्यवादी से वर्णित अक्षर ब्रह्म और उसका विज्ञान है आत्मरूप से अनुभूति आत्मरूप से अभिव्यक्ति <coughs> वह प्राप्त करने के लिए फिर श्रोत्रीय ब्रह्म निष्ठाचार्य के पास जाने के लिए श्रुति करती है वहां से पराविद्या के विषय का वर्णन प्रारंभ होगा आगे फिर इसीलिए अपराविद्या का जो विषय है उसका प्रथम वर्णन किया जा रहा है ये सम्मन भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया और ये जो तत्प्रदर्शयन आह तद एतत सत्यम अविथतम इत्यादि भाष्य है इस भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए यद अनिष्ट इसाधनतयानिष्ट सासाधनतया वेदेन वे बोध्य कर्म तस्य असति ततिबंधे तत्धन अव्यभिचार स्वरूपाध्यम प्लवा इदीना स्वध्ये स अक्रिया अर्थ क्रिया अर्थक्रियासा इव घटते इति तो ये कहते हैं वेदे यद् इष्ट साधन तया अनिष्ट साधन तया व कर्म बोध्यन्वय करिए टीका का बोध्य कर्मणि प्रयोग है न इसलिए तृतीयांत कर्ता नोध्यते का अर्थ है प्रतिपाद्यते ज्ञाप्यते प्रतिपादन किया जाता किसके द्वारा तो वेदे वेद के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है वेदेन बोध्य प्रतिपाद्य क्या तो बोध्य का कर्म आ, कर्म है कर्म शब्द तो वेद के द्वारा क्या बताया जा रहा है तो कर्म और किस रूप से वेद कर्म का प्रतिपादन करता है तो करते इष्ट साधन तया कर्म बोध्य वे, वेदेन और अनिष्ट साधन तया कर्म वेदे बोध्यते धर्म अधर्म उभयका प्रतिपादन वेद करता है दोनों को बताता है तो उनमें से धर्म को इष्ट साधन तया बताता है अधर्म को अनिष्ट साधन तया बताता है इष्ट कहते हैं सुख को जिसको प्राणी मात्र चाहें वो उसे इष्ट कहता है इच्छा का विषय और पहले बताया था इच्छा का विषय हुआ करता है फल तो इसलिए ये इच्छा इष्ट का अर्थ है इच्छा विषय वो है सुख और अनिष्ट कहते हैं जिसको नहीं चाहते हैं स्वभावतः प्राणी का प्राणियों के इच्छा का जो विषय नहीं होता वो है दुख कोई नहीं चाहता दुख इसलिए अनिष्ट शब्द का अर्थ है दुख इष्ट शब्द का अर्थ है सुख तो इष्ट साधन तया यानी सुख साधन तया सुख साधन के रूप में वेद के द्वारा धर्मात्मक कर्म को बताया जा रहा है पुण्यात्मक कर्म को बताया जा रहा है धर्मचर इत्यादि से और ये जो दुख साधन के रूप में बताता है माँ हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि वेदवाक्य हिंसादि रूप अधर्म को हिंसादि रूप अधावी अनिष्ट यानि दुख का साधन है इस रूप में हिंसादि को बताता है जो निषेधात्मक वेद वाक्य के द्वारा तया प्रतिपादित है वो है अधर्म और सत्यम वर्मचर इत्यादि के द्वारा उपादेय तया प्रतिपादित जो है वो है धर्म सत्य वनादि रूप वो है इष्ट साधन और हे तया प्रतिपाद्यमान अधर्म है अनिष्ट साधन दुख का साधन इस रूप से वेद बता रहा है कर्म को इसलिए कहा गया कि यद इष्ट साधन तया अनिष्ट साधन तया वा न बोध्य कर्म इष्ट साधन के रूप में या अनिष्ट साधन के रूप में वेद के द्वारा बताया जाता है जिस कर्म को तस्य यत शब्द कान्वय कर्म के साथ था ना इसलिए यदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द से परामृष्ट जो वेद के द्वारा सुख दुख साधन रूपे प्रतिपाद्यमान कर्म है उसी का परामर्शक बनेगा सरोनाम तो इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा तस्य तस् कर्मण असती प्रतिबंधे तत्साधन अव्यभिचार तो प्रतिबंधे असती कर्म का अनुष्ठान किया और अनुष्ठित कर्म का फल प्राप्त करने में यदि कोई प्रतिबंधक नहीं है तो निश्चित ही अनुष्ठित कर्म यदि धर्मात्मक है तो अपना फल सुख देगा ही देगा वो सुख का साधन बनेगा ही और अनुष्ठित कर्म यदि अधर्मात्मक है और उसका फल देने में कोई बीच में प्रतिबंधक उपस्थित नहीं है तो उसका फल जो दुख है वह देगा ही देगा यानी जो कर्म अनुष्ठित कर्म जो है एक प्राणी के बहुत है ना तो बहुत कर्म है तो पूर्व शरीर छोड़ते समय जो कर्म की रील देखता है और उस समय विस्मरण हो जाना जिनका स्मरण होता है वो भावी प्रारब्ध होता है और जिनका प्रारब्ध नहीं होगा जिनका स्मरण नहीं होगा विस्मरण हो जाएगा वो संचित के रूप में बने रहेंगे वैसे के वैसे वो बाद में आएंगे तो शुरू में तो विस्मरण यानी कि इस जन्म में किया तो तुरंत ही दूसरे जन्म में मिल जाए या आज किया तो आज ही मिल जाए कभी न कभी मिलेगा एक प्रारब्ध का निर्धारण होते समय जो जिन कर्मों का विस्मरण होगा माना जाएगा वो विस्मरण रूप प्रतिबंध उपस्थित था जिनका स्मरण रहेगा माना जाएगा कि उनमें प्रतिबंध नहीं था तो उस समय वो फल देंगे और दूसरा प्रतिबंध है अनिष्ट कर्म को फल का प्रदान करते समय मालूम हुआ कि ये ये पाप हमसे हुआ है और उसका प्रायश्चित शास्त्र ये बताते हैं वो प्रायश्चित कर लिया तो धर्मेण पापम अपनुदति तो वो जो प्रायश्चितात्मक पाप है पुण्य कर्म है उससे वो हो गया अवरोधक आवर, बन गया वो पाप कर्मों को अपना फल नहीं प्रदान करने देगा और ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो फिर बिना फल के ही क्षींते चास्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे वो जिसने कर्म किया उसको फल नहीं देंगे तो ये प्रतिबंध माने जाते हैं विस्मरण और प्रायश्चित निष्काम धर्म गंगा स्नान आदि जो पाप अनुष्ठित पाप के निवर्तक साधन शास्त्र ने बताए उन साधनों का अनुष्ठान वो पाप कर्म में फल प्रदायकत्व में बन जाएगा प्रतिबंधक अज्ञानी के और ज्ञानी के ज्ञान पूर्व अनुष्ठित कर्म में फल प्रदायकत्व का प्रतिबंधक है अहम ब्रह्माष्टमी ये साक्षात्कार ये सब प्रतिबंधक बनेंगे ऐसे प्रतिबंधक यदि न हो तो सति प्रतिबंध है हाँ एक हाँ यानी कर्म के दो, अच्छा हाँ, तो अच्छा हाँ, दो अंश होते हैं एक अपूर्व धर्म। वो तो भाभी और एक होता है संस्कार वासना भी उसको कहते हैं संस्कार भी कहते हैं और वो संस्कार यदि प्रबल है तो वो प्रवर्तक बनेगा इस जन्म में ही संस्कार फिर वैसा ही कर्म कराता है तो उसमें भी प्राबल्य दूर और दौर्बल्य देखा जाता है तो कर्म का संस्कार यदि प्रबल है जो वर्तमान जन्म में अनुष्ठित कर्म है और उस कर्म का संस्कार जो बन रहा है वह प्रबल है तो पूर्व संस्कारों को दबा करके वही प्रवर्तक बनेगा वैसा ही कराएगा ये हो जाएगा और यदि प्रबल नहीं है तो भावी जन्म में जाएगा तो देखा जाता है कि वर्तमान के संस्कार हमारे कैसे हैं और उन संस्कारों से बलवान यदि दूसरा संस्कार आ जाता है तो दुर्बल संस्कारों को अभिभूत करता है वह हमारा प्रवर्तक बन जाता है तो यदि अनिष्ट साधन, साधन तया वा बोध्य कर्म कर्मा तस्य असति है जो शास्त्र ने बताए हुए प्रायश्चित्तादि गंगास्नादि प्रतिबंधक होते हैं पाप कर्म में और पुण्य कर्म में दूसरे दूसरे प्रतिबंधक जो बताए गए हैं उनके न होने पर तत्साधनत्व अव्यभिचार सत्यत्व तो तद एत सत्यम ये वाक्य ये बता रहा है कि कर्म सत्य है तद एत इन सर्व नामों से लेना है अपरा विद्या का विषय कर्म को जो मूल मंत्र में तद एत सर्वनाम है अपरा विद्या का प्रतिपाद्य जो कर्म वो तद, तद शब्द का अर्थ निकलेगा और उसे बताया जा रहा है कि सत्यम तदेतद्याने कर्म सत्य है तो कर्म में सत्यता क्या है एक ब्रह्म भी सत्य है और कर्म भी ब्रह्म के तरह ही सत्य होगा यदि रूप सत्यत्व स्वरूप रूप सत्यत्व ब्रह्म में है ब्रह्म के स्वरूप का मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं होता यही अबाध्यत्व है यही उसमें सत्यता है स्वरूपत सत्यता क्या तद एत सत्यम यह मंत्र भी ब्रह्म के तरह स्वरूपतः अबाध्य रूप सत्य बता रहा है कर्म को या कर्म में सत्यता कुछ अलग है तो स्वरूपतः अबाध्य रूप सत्यत् तो होगा तो फिर ब्रह्म और कर्म ये दो सत्य हो जाएंगे अद्वैत सिद्धांत की हानि होगी इसलिए यहाँ पर तद एतत् सत्यम में कर्म को जो सत्य बताया जा रहा है वो कर्मगत सत्यता कुछ स्वरूप रूप सत्यता से विलक्षण बतानी पड़ेगी भिन्न बतानी पड़ेगी वो सत्यता क्या है कर्म में तो वो सत्यता बताई जा रही है फल अव्यभिचारित्वरूप सत्यता एक बार कर्म कर लिया तो वह यदि कोई प्रतिबंधक नहीं है तो निश्चित ही फल देगा ही देगा ये हैं फल साधनत्व तो अव्यभिचार फल के साथ अनुष्ठित कर्म का अव्यभिचार इसको कहा जाता है कर्म की सत्यता न कि स्वरूप अबाध्य रूप सत्यता ये बता रहे हैं कि तस्याने कर्मणः सत्यत्व वो कर्म में सत्यत्व क्या है तो तत्साधन व्यभिचार सत्यत्व तो तद एत सत्यम यह वाक्य कर्म को जो सत्य बता रहा है वह कर्म में सत्यता का स्वरूप है कि कर अनुष्ठित कर्म में फल साधनत्व तो अव्यभिचार है यही सत्यत्व है न स्वरूप अबाध्यत्व अबाध्यत्व सत्यत्व ब्रह्म में जो स्वरूपत अबाध्यव रूप सत्यत्व है ऐसा सत्यत्व कर्म का नहीं है ये यहां पर टीकाकार कर रहे हैं कि तस्य सत्यत्व के साथ अन्वय करिए तत्यत्व तस्य अन्य कर्मण सत्यत्व क्या है तो असती प्रतिबंधे तत्साधनत्व अव्यभिचार तो, तो यदि प्रतिबंधक न हो तो फल साधनत्व तो अव्यभिचार ये सत्यता है ब्रह्म में न स्वरूपाबाध्यव स्वरूपतः अबाध्यव रूप सत्यता ब्रह्म में नहीं है अका कर्म में नहीं है स्वरूप अबाध्यत्व रूप सत्यत्व तो क्यों नहीं ले रहे हैं फल अव्यभिचारित रूप सत्यत्व ही क्यों ले रहे हैं कहते इसलिए कि आगे कर्म की निंदा आ रही है द्वितीय खंड में ये बताया जाएगा कि प्लवा हेते इत्यादि वाक्य से ये तो जो अग्निहोत्रादि कर्म है अपराविद्या का विषय ये भवसागर को पार करने के लिए प्लव के तरह प्लव है प्लव कहा जाता है छोटी छोटी नौकाओं को जो कोई छोटा सा नाला बह रहा हो उसको पार करना हो तो कई जगह बांस की टोकरी कोई प्लास्टिक नीचे से लगा करके जिससे पानी ना आ जाए उसमें बिठा करके भी पार कराते है, वो हो जाता है ऐसे उनको प्लव कहा जाता है छोटी छोटी नौकाओं को जो छोटी छोटी नदी आदियों में नदी नालों में चलती हैं वो तो उसको पार करा सकती है उसमें बैठ बैठने वालों को और यदि समुद्र मार्ग से उस प्लव में बैठ करके कोई जाना चाहेगा देशांतर में तो समुद्र को पार नहीं करा सकती कोई बड़ी लहर आएगी तो उल्टा देगी उसको तो ऐसे भवसागर को पार करने के लिए भवसागर है ये संसार और उस उसको पार करने के लिए अपरा विद्या के द्वारा प्रतिपादित साधनों का यदि हम उपयोग करके भवसागर को पार करना चाहेंगे तो वे नालों को पार कराने वाले प्लवों के तरह हैं वो भवसागर को पार नहीं करा सकते उनको पार कराने के लिए तो पराविद्या ही समर्थ है वो है बड़ा जहाज पानी का वो कितने भी लोगों को बिठा करके ले जा सकता है तो यहाँ पर वो अपरा विद्या के द्वारा प्रतिपादित रूप साधन की निंदा आ रही है आगे ये लिखते हैं टीकाकार कि प्लवा हेते इत्यादि ना निंदितत्वात्नि कर्मण निंदित तत्वात्थ तंदित तो, तत्वात्के तत्वा तो, साथ ही तस् कान्वय करना कि तस्य कर्मण है प्लवा हेते इत्यादि ना निंदितत्वात्ंदित तो, होने से स्वरूपा बाध्यव रूप सत्यत्व नहीं कहा जा सकता स्वरूपा बाध्यत्वरूप सत्यत्व होता तो श्रुति निंदा न करती तो सु... तो कहा स्वरूप स्वरूपतः तो बाध्य है उसे मिथ्या कहा जाता है तो सत्य कैसे हुआ फिर तो कहते सत्य इस प्रकार का है कि उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है जो जिनका स्वरूपतः बाद होता है ऐसे पदार्थ भी देखे गए हैं वे सफल क्रिया के जनक बनते हैं वो सफल साधन का सामर्थ्य उनमें रहता है सफल फल साधन तो देखा जाता है फल सामर्थ्य देखा जाता है तो कर्म में भी स्वरूपतः बाध्यत्व तो होने पर भी अर्थ क्रिया सामर्थ्य है अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्यता रहेगी जैसे स्वप्न के पदार्थ कई एक ऐसे होते हैं जिनका जागृत में भी परिणाम देखा जाता है वो है तो स्वप्न में स्वप्न के मिथ्या ही स्वरूपतः मिथ्या है लेकिन उनका परिणाम जागृत में भी देखा गया फल उन्हें कहा जाता है अर्थ क्रिया समर्थ स्वरूपतः मिथ्या तो अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्यता उनमें रहती है यानी व्यावहारिक सत्यता अर्थ क्रिया सामर्थ्य है व्यावहारिक सत्यता इस दृष्टि से लिखते हैं कि स्वरूप बाध्येपी स क्रिया सामर्थ्यम स्वप्न इव घटते इति अभिप्रेत्य आह इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है तदेत सत्यम इत्यादि अब मूलमंत्र का अर्थ देखा जा तद्यम मंत्रु कर्मा कवो यश्य बहुदा संततानि ेतायां बहु सतताचरथ निकाश वह पंथ तोतद ये तत्त ये दोनों सर्वनाम अपरा विद्या जो सांग चारों वेद हैं उन उनके प्रतिपाद्य विषय को बता रहे हैं तो इसलिए वेद प्रतिपादित कर्म ये तद एतत् शब्द का अर्थ निकलेगा सांग वेदेन न कर्म प्रतिपादित कर्म वो कैसा है तो सत्यम वो सत्य है सत्य है का अर्थ है निश्चित फल देने वाला है यदि प्रतिबंधक न हो तो अनुष्ठित कर्म का फल अवश्यम भावी है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाम ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि शतः विलंब भले ही रहें विस्मरणादि प्रतिबंधक होने पर लेकिन प्रायश्चित्तादि यदि नहीं है तो जरूर वो फल देगा ही देगा प्रतिबंधक न हो तो यही उसमें सत्यता है कर्मफल अवश्यम भावी है ये कहा तदेतत इन सर्वनामों से ग्राह्य पदार्थ की जिज्ञासा हुई तदेतत ये जो सर्वनाम हैं ये किसके परामर्शक हैं कौन है जिसको सत्य बताया जा रहा है ये जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तदेतत सर्वनामों से परामिष्ट अर्थ को बता रही है श्रुति स्वयं मंत्रेषु कर्माणी कवयो यानी अपश्यन इस वाक्य का अन्वय करिए कवयो मंत्रु यानी कर्माणी अपश्यन तदेतत ऐसा लगाइए वो सत्य है तो कवि कहा जाता है मेधावियों को शिष्टों को कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी मेधावी और यहाँ क्रांतदर्शिता है वेदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित तो यथार्थ निश्चय ये कवित्व है मेधावित्व है तो मेधावियों ने कवियों ने यानि मेधावियों ने यानि शिष्टों ने वे शिष्ट कौन हैं तो भगवान भाष्यकार बताएंगे वशिष्टादि तो वशिष्टादियों ने मंत्रेशु कर्म यानी कर्माणी अपश्यन मंत्र शब्द से लेना ये वेद जिनको पहले अपरा विद्या बताया गया सांग आदि सभी तो ये मंत्र शब्द से ग्राह्य है और उनमें उनके द्वारा प्रकाशित अर्थ के रूप में यानी कर्माणि अपश्यन वशिष्टादि हैं मंत्रद्रष्टा ऋषि और इन मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ के रूप में जिन कर्मों को देखा है देखा है का मतलब निश्चित किया है कि वेद इन्हीं इन्हीं कर्मों को बता रहे हैं ऐसा सुनिश्चित किया है वशिष्ठादि ने वेदार्थ के रूप में जिन कर्मों को तद ए सत्यम वे कर्म सत्य है यानी फल अभ्यभिचारी हैं उनका फल अवश्यम्भावी है और वे कैसे हैं तो मंत्र शब्दित वेद के द्वारा प्रतिपादित है और वेद ने इनके तीन विभाग किए हैं वे, यजुर्वेद के द्वारा विहित कर्मों को कहा जाता है आध्वर्य और ऋग्वेद के द्वारा विहित कर्मों को कहा जाता है हौत्र और सामवेद के द्वारा विहित कर्मों को कहा जाता है औदगात्र ये तीन प्रकार के कर्म हैं तीन प्रकार के कर्म के आध्वर्य हौत्र और औदगात्र इसलिए यहां पर लिखा कि तानी त्रेतायाम बहुधा तो त्रेता शब्द का अर्थ है ये जो ऋग्वेदादि के द्वारा प्रतिपादित कर्मों के तीन विभाग आध्वर्य हौत्र औदगात्रत्र प्रकार से तीन विभागों में विभक्त कर्म और वे बहुधा संततानी तीनों वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं और अनेकों प्रकार से प्रवर्तित होते हैं आध्वर्य कर्म भी और हौत्र कर्म भी औदगात्र कर्म भी सभी के सभी सभी शाखाओं के अनुष्ठाताओं के द्वारा एक जैसे ही अनुष्ठान नहीं करते हैं सबका प्रकार अनुष्ठान प्रकार अलग अलग है इसलिए बहुधा संतता नहीं का अर्थ है कर्माधिकारियों के द्वारा अनेकों प्रकार से अनुष्ठियमान अनुष्ठितानी तो बहुधा संततानी तो कर्माधिकारियों के द्वारा ये तीनों प्रकार के कर्म अनेकों प्रकार से प्रवर्तित हैं संततः का अर्थ है इसलिए उत्तर भारत की पद्धति वैदिक कर्मानुष्ठान की जो है वही दक्षिण में नहीं है जो दक्षिण में है वही पूरब में नहीं वही पश्चिम में नहीं सब जगह अलग अलग प्रकार देखा जाता है न यज्ञानुष्ठान का कर्मानुष्ठान का उसे बहुधा शब्द से कहा गया बहुधा का अर्थ है ये तीनों प्रकार के कर्म तीन विभागों में विभक्त कर्म का अनुष्ठान प्रकार अनेक है अनेकों प्रकार से अनुष्ठीयमान है तो वेद के द्वारा तीन विभागों में विभक्त और देश काल निमित्त को लेकर के अलग अलग प्रकार से अनुष्ठीयमान जो ये कर्म है फल के साथ अव्यभिचार रूप सत्यत्व रखने वाले उन कर्मों का कर्माधिकारी के लिए श्रुति कहती हैं कि तानी हे सत्यकामा संबोधन है हे सत्यकामा तानी नियतम आचरत ऐसा अनुभव करिए हे सत्यकामा संबोधन है इसमें सत्य शब्द से लेना पहले अमृतम एक शब्द आया था ना कर्मफल को तो सत्य काम इसमें सत्य शब्द से लेना कर्मफल को संसार को संसार अंतपाती अभ्युदय को स्वर्ग आदि को सत्य शब्द से लेना वो कर्मफल है तो सत्यम कामयन्ते ये थे सत्य इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो सत्य को चाहते हैं का मतलब कर्म फल को चाहते हैं अभ्युदय को चाहते हैं उन्हें कहा जाता है सत्यकाम हे सत्य कामा ये संबोधन है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित स्वर्गादि फल को चाहने वाले सत्य काम कहलाएंगे तो हे सत्य कामा, तानी आचर नियतम आचर था। तानी आचरत के द्वारा तीन विभागों में विभक्त और अलग अलग प्रकार से देश काल निमित्त को लेकर के अनुष्ठीयमान जो कर्म है उनको तानी शब्द से लेना तो तानी नियतम आचरथ उन कर्मों का वेदों ने उपाधेतया बताए हुए कर्मों का नियतम यानी नित्य निरंतर आचरत यानी अनुष्ठान करो वेद विहित कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करो क्योंकि आप सत्य काम है का मतलब अभ्युदय चाहते हो कर्मफल चाहते हो तो जिस साधन का फल चाहते हो वह फल उस साधन का अनुष्ठान किए बिना नहीं मिलेगा तो सत्य है कर्मफल और उसकी चाह है तो वो सत्य का जो साधन है अभ्युदय का जो साधन है वेद के द्वारा बताया गया उस उनका नियमित अनुष्ठान करो हमेशा अनुष्ठान करो और कहते दूसरा कोई मार्ग अभ्युदय को प्राप्त करने का स्वर्गादि अभ्युदय प्राप्त हो जाए और कर्मानुष्ठान न करना पड़े इसको छोड़ करके कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग है कि नहीं तो कहते दूसरा कोई मार्ग नहीं नान्य पंथा विद्यते दूसरा कोई पंथा यानी मार्ग नहीं है अभ्युदय प्राप्ति का कर्मानुष्ठान को छोड़ करके वेद ने जो साधन बताया वो साधन करेंगे तो अभ्युदय रूप फल मिलेगा यही एक अभ्युदय का साधन है इसे कह रहे हैं ये शह वह पंथा सुकृत लोके तो लो, सुकृत लोके यानी लोक हैं अभ्युदय तो अभ्युदय प्राप्ति का अभ्युदय प्राप्ति का निमित्तभूत साधन पंथा शब्द से साधन को लीजिए एष एष यानी कर्मानुष्ठान तो कर्म का अनुष्ठान करते रहना इसे छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है वह कार्य है आपके लिए वह यानी युषमाकम युष्माकम का अर्थ है कर्म अधिकारी सत्य काम कर्म फल चाहने वाले जो कर्मफल चाहने वाले हैं उन्हें उनके अभिष्ट फल की प्राप्ति का साधन यही है यही मार्ग है। शास्त्रविद कर्म करते रहें तो ये वह पंथा सुकृत लोके सुकृत लोके में ये निमित्त अर्थ में सप्तमी है लोक शब्द का अर्थ है फल सुकृत्य यानि वेद विहितस्य कर्मणा वेद विहित तो कर्म के फल का निमित्तभूत यही है ये शब्द से ग्राह्य येष पंथा यानी कर्मानुष्ठान रूप साधन यही वेद स्वर्गादि फल का अव्यभिचारी साधन है एस वह पंथा सुकृत लोके से बताया गया भाष्यकार भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं इसे देखिए है। तो तद एत सत्यम भाष्य में है तो सत्यम का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान अवीतथम कहते हैं मिथ्या को अविथत का है सत्य सत्य का किया तो वो जो जो मिथ्या नहीं है लेकिन स्वरूपतः कर्म तो मिथ्या है कार्य है ना और श्रुति कार्य को कहती है चारंभनम विकारो नामध्येयम विकार कहते हैं कार्य को और वो कैसा है तो वाचारम्भ है यानी मिथ्या है वहाँ स्वरूपतः मिथ्या तो बताया नाम मात्र बताया और यहाँ अवित बता रहे का अर्थ है जैसे टीका में बताया था कि स्वरूपतः बाध्य होने पर भी मिथ्या होने पर भी अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्यत्व उसमें है अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्यत्व का मतलब व्यावहारिक सत्यत्व व्यवहार काल में अबाध्य रूप सत्यत्व है <coughs> तो ये कर्म अविथत है का अर्थ व्यवहार काल में अबाधित है कर्म को जिसका व्यवहार काल में साधन बताया वह देकर करके ही रहता है उसमें अवित है ग्राह्य अर्थ की जिज्ञासा की जा रही है कि किम तत्कौन है जिसे श्रुति सत्या ने अवित बता रही है तो मंत्रीशु कर्माणी कवयो यानी अपश्यन यह वाक्य तदनाम से ग्राह्य अर्थ का प्रतिपादक है वह तरा ये है कि मंत्रु यानि ऋग्वेद ऋग्वेदाद्याख्य ऋग्वेदादी तो नामक मंत्रो में कर्माणि यानी अग्निहोत्रादी मंत्रे प्रकाशितानि अग्निहोत्रादी का प्रकाश यानी ज्ञापन कौन करते हैं तो मंत्र ही करते हैं ऋग्वेदादि ही करते हैं इसलिए कहते हैं मंत्रेरव प्रकाशिता यानी प्रतिपादिता मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित तो जो कर्म है अग्निहोत्रादि कवि शब्द का अर्थ करते हैं कवयो मेधाविन कवि है मेधावी वो कौन है तो वशिष्ठादयो तो कवि शब्द से ग्राह्य वेदार्थ को ठीक ठीक समझने वाले अच्छी तरह से समझने वाले वो है वशिष्ठादी तो यानी अपश्यन अपश्यन का अर्थ दृष्टवंत और दृष्टवंत का अर्थ है निश्चितवंत संशय रहित तो निश्चय कर लिया कि यही वेदार्थ है अग्नि होत्रादि का ही प्रतिपादन यह मंत्र कर रहे हैं ऐसा दृढ़ निश्चय जिनका है वे हैं कवि और वे अपश्यन का अर्थ है दृष्टवंत यानी निश्चितवंत तो जिन कर्मों का अनुष्ठेयतया वशिष्ठादि ने निश्चय कर लिया है वे कर्म तद, तद शब्द से ग्राह्य है तो मंत्रेशु पद का प्रयोग करके एक प्रकार से वेद विही तत्व तो बताया जा रहा है और कवि शब्द का प्रयोग करके शिष्ट ग्राह्यता भी बताई जा रही है तो जो वेद विहित हैं और शिष्टों के द्वारा स्वीकृत हैं वह मुमुक्षों का यानी मुमुक्षु कहो या संसार अंतपाती अभ्युदय को चाहने वाले जो हैं वो कहो उन दोनों को संसार अंतपाती अभ्युदय चाहने वाले को अब निश्चित रूप से अभ्युदय देने वाला और मोक्ष चाहने वाले को निश्चित रूप से मोक्ष देने वाला जो मोक्ष साधन रूपे वेद के द्वारा विहित तो, और वशिष्ठ आदि मेधावियों के द्वारा निश्चित हैं अंगीकृत हैं वो साधन होगा यानी वैदिकत्व तथा शिष्टग्राह्यत्व ये दोनों बताया आगे कहते हैं तानी त्रेतायाम बहुदा संतता नहीं इस वाक्य की व्याख्या प्रारंभ करते भाष्यकार भगवान तो यद तद एत सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनवात् तो जो एकांत यानी अव्यभिचरित पुरुषार्थ करते फल को पुरुषार्थ यानी फल तो एकांत पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ साधन का अर्थ निकलेगा फल का निश्चित साधन प्रतिबंध के न होने पर फल को निश्चित रूप से देने वाला जो साधन उसे कहा जाता है सत्य कह रहे हैं कि यद तद एत सत्यम जो ये कर्मरूप सत्य है इसे सत्य क्यों कह रहे हैं तो एकांत पुरुषार्थ साधन एकांत यानी निश्चित रूप से पुरुषार्थ यानी फल का साधन होने से सत्य है वही सत्य शब्दित कर्म अभ्युदय चाहने वाले को कर्मफल चाहने वाले को उपाधेय है अनुष्ठय है इसे तानी इत्यादि से कहा जा रहा है तो कहते हैं तानी च वेद विहिता ऋषि दृष्टानी कर्माणी तो तानी आचरथ यहाँ पर जो प्रथम पद है तानी उत्तराध में उस तानी इस पद का अर्थ कर रहे हैं सर्वनाम है न तो तानी का अर्थ कर दिया वेद विहिता ऋषि दृष्टानी मंत्रेशु शब्द से वेद विहित बताया कर्म में और कवि शब्द से ऋषि दृष्टानी ये बताया गया तो कर्म के दो विशेषण हो गए वेद विहित और ऋषि दृष्ट शिष्ट ग्राही शिष्टों के द्वारा स्वीकृत जो कर्म है उन कर्मों के अवांतर तीन विभाग है वे तीन विभाग त्रेतायाम शब्द से बताए गए हैं हाँ तो तानी आचरथ के पहले एक वाक्य है ना तानी त्रेतायाम बहुदा संत तानी इसकी व्याख्या हो रही है पूर्वाध की ही अभी उत्तरार्ध की नहीं वहाँ भी तानी शब्द यहाँ भी तानी है इसलिए तो पूर्वार्ध में जो तानी त्रेतायाम बहुदा संतता नहीं ये द्वितीय पाद है इसकी व्याख्या ये वाक्य है तो तानी च वेद विहितानी ऋषि दृष्टानी कर्मानी और तो त्रेता है का मतलब तीन विभागों में विभक्त है त्रेता शब्द का अर्थ करते हैं त्रयी संयोग लक्षणायाम तो त्रय संयोग का अर्थ है संयोग शब्द का अर्थ है समूह तो त्रय समूह रूप त्रयी समूह रूप कर्म है औद्गात्र आध्वर्यो और हौत्र उसी को कह रहे हैं कि हौत्र औदगात्र प्रकारायाम तो हौत्र औदगात्र आध् और औदगात्र इन तीन विभागों में विभक्त प्रकारायाम का अर्थ है तीन विभागों में विभक्त ये तीन कर्म अधिकरण भूतायाम ये हैं जितने भी कर्म इन तीन में ही उनका अंतर्भाव होगा अलग अलग प्रकार अनुष्ठान के तो हैं लेकिन उनको यदि अंतर्निहित करना होगा तो किस में अंतर्निहित होंगे या तो हौत्र में या तो आध्र्यों में या तो औदगात्र में इसलिए इसे अधिकरणभूत कह रहे हैं और बहुधा बहु प्रकारम संततानी यानी प्रवृतानी तो अनेकों प्रकार से देश काल निमित्त भेद को लेकर के यह तीन विभागों में विभक्त कर्मों का अनुष्ठान होता है यह अनुष्ठान प्रकार में बहुत्व तो है अनेकत्व तो है तो बहुदाय ने बहु प्रकारम संततानी प्रवृतानी प्रवृत संततानी का अर्थ कर दिया प्रवृतानी प्रवृतानी का भी अर्थ करते हैं कर्म भी क्रियमाणानी तो कर्मियों के द्वारा क्रियमा अनेकों तो प्रकार से किए जाने वाले यह कर्म तीन विभागों में ही विभक्त है तीन ही उनके विभाग हैं ये त्रेतायाम इत्यादि का अर्थ कर दिया अथवा त्रेतायाम इस पद का एक अर्थ त्रेतायुग भी ले सकते हैं ये भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि त्रेतायाम वा वुगे प्रायश प्रवर्तानी सत्ययुग में प्रधान साधन के रूप में माना जाता था तप तप की प्रधानता थी सत्ययुग में कुछ भी अभीष्ट प्राप्त करना होगा अभ्युदय तो लोग तपस्या करते थे त्रेता में वेद विहित कर्म की प्रधानता थी वो प्रधान साधन माना जाता था तप से कर्म को प्राधान्य था इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं त्रेतायाम वा युगे प्रायश प्रवृतानि है तो वेद सार्व आ, सार्वकालिक इसलिए ये सब अग्निहोत्रादि कर्म सत्ययुग में भी थे द्वापर और कलयुग में भी है लेकिन प्राधान्य त्रेता में इनका ज्यादा था बाकी साधनों की गौणता और प्रधानता अग्निहोत्र आदि की द्वापर में रहती है तब की प्रधानता सत्य में रहती है तो यहां और द्वापर में भक्ति उपासना की प्रधानता तो ये जो है ये कहते हैं त्रेतायाम वह युगे प्रायश इसलिए प्राया शब्द का प्रयोग कर दिया ना बाकी साधन बिल्कुल ही नहीं होते हैं ऐसा नहीं लेकिन उनकी न्यूनता और अधिकता अग्निहोत्रादि की रहती है तो प्रवृतानी यानी ज़्यादातर साधक अग्निहोत्रादि कर्मों में लगे हुए त्रेता में रहते हैं इसलिए गीता में भी भगवान ने कुरु व तस्मात्व पूर्व पूर्वतरम कृतम ये कहा और पूर्व पूर्व पूर्वतरम कृतम का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने जनकादि का उदाहरण बताया जनकादि त्रेता में हुए हैं यहाँ भी वशिष्ठ कहते हैं वशिष्ठ तो सत्य में भी थे और ज्यादातर प्रधान वो पौरोहित्य के रूप में प्रसिद्ध हुए राम जी के समय राम अवतार है त्रेता का तो त्रेतायाम वायुगे युगे प्राय अतो तो पूर्व में यानी इनमें जिस कारण से वेद विही तत्व है शिष्ट परिगृही तत्व हैं और त्रेता युग में जो साधक हुए उन्होंने इनको आजमा करके भी देखा है ऐसा है तो पूर्व साधकों के द्वारा भी अनुष्ट अपने फल प्राप्ति के लिए इनको आजमाया गया है शिष्टों ने भी स्वीकार किया है वेद ने भी बताया है इसलिए ये कहा जा रहा है कि अतः अतः का अर्थ इन्हीं तीन कारणों से क्या करें तो यूयम आचरथ का करता है यूयम हा यूयम मैंने आप लोग हे सत्यकामा कामा चाहने वाले आप लोग नियतम तानी आचरथ ऐसा अनुभव करिए तो आचरथ यानी निर्वर्त यथ या नियतम यानी नित्यम सत्यकामा तो सत्य कामा ये संबोधन है यथार्थ यथाभूत कर्मफल कामा संत तो जो जिस कर्म का फल है उस फल को चाहने वाले हो कर के यानी कर्माधिकारी बन करके के कर्म फलेपसुता कर्माधिकारी का एक विशेषण है ना कर्माधिकारी विद्वान होना चाहिए ईप्सु होना चाहिए फलेप्सु होना चाहिए फले समर्थ होना चाहिए अपरिद्वस्त होना चाहिए इसलिए कहा कि यथाभूत कर्मफल काम संत यह सत्य काम शब्द का अर्थ कर दिया क्या करो तो कर्म का आचरण करो अच्छा इधर जो हौत्र आध्वर्यो औ आओ, औदगात्र प्रकारायाम एक पद था पूर्व में उनमें हौत्र आध्वर्यो और ओदगात्र पदार्थ बता रहे हैं टीकाकार ऋग्वेद विहित पदार्थ हौत्र ऋग्वेद के द्वारा विहित कर्म को हौत्र कर्म कहा जाता है यजुर्वेद विहित पदार्थ को कहा जाएगा आध्वर्यो और सामवेद विहित पदार्थ को कहा जाएगा औदगात्र और तद्रूपायाम त्रेतायाम यानी इन वेद त्रयी प्रतिपादित अर्थ रूप अर्थ को त्रेता कहा जाएगा रूप जो त्रेता यानी वेद त्रेय प्रतिपादित अर्थ समूह कुछ लोग सत्यकाम शब्द का अर्थ करना चाहते हैं मुमुक्षु सत्य है ब्रह्म मोक्ष और उसको चाहने वाले मुमुक्षु सत्य काम यानी मुमुक्ष वेकिन <coughs> भाष्यकार भगवान को भी यानी सिद्धांत को यह अर्थ अभिष्ट नहीं है जो लोग ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन मानना चाहते हैं वे तो सत्यकाम शब्द का अर्थ मुमुक्ष कर सकते हैं समुच्चय में से एक कर्म रूप साधन बताया जा रहा हर दूसरा ज्ञान रूप साधन आगे बताया जाएगा तो सत्य काम मुमुक्षु ये अर्थ निकल सकता है समुच्चयवादी के दृष्टि से लेकिन वेदांत में तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विद अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुतियां केवल ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताती हैं कर्म समुचित ज्ञान को नहीं इसलिए उनके दृष्टि में तो ये कर्म का प्रकरण होने से सत्यकाम काम शब्द का अथ जो भाष्कार भगवान ने बताया कर्मफल इच्छु ये सत्यकाम काम शब्द का अर्थ निकलेगा इस अभिप्राय से टीकाकार समुच्चयवादी के मत को अयुक्त बता रहे हैं कि सत्यकामा कामा यानी मोक्ष इति समुच्चय अभिप्राएण व्याख्यानम अयुक्तम ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन है ऐसा मान करके जो सत्यका शब्द कार्थ मुमुक्षु करते हैं यह अर्थ करना अयुक्त है अनुचित है गलत है क्यों कते एष पंथा इति स्वर्ग सुकृतलोक स्वर्गफल साधन विषयवाक्यशेष विरोधात् <coughs> यहाँ सुकृत लोके से फल बताया गया है और इसी फल का साधन बताया जा रहा है सुकृत लोक शब्द से लिया जा रहा है स्वर्ग रूप अभ्युदय को तो स्वर्गा रूप अभ्युदय की प्राप्ति के लिए पंथा शब्द से साधन को बताया जा रहा है तो स्वर्ग तो मोक्ष नहीं है इसलिए स्वर्गादि रूप अभ्युदय का साधन यह है ये शब्द से बताया जा रहा है ये कर्मानुष्ठान ये बताने वाला जो वाक्य शेष हैं स्वर्ग आदि का मात्र साधन कर्मानुष्ठान को बताने वाला उसके साथ विरोध होगा सत्य काम शब्द का अर्थ मुक् करेंगे तो मुमुक्षु का तो अर्थ होगा मोक्ष चाहने वाले थोड़ा सा बाकी है इसको पूरा करके ही ये मंत्र का व्याख्यान भाष्य पूरा होगा ना तो ये वो पंथा सुकृत लोके जो पद है इसकी व्याख्या है ये वो यानी युष्माकम पंथा यानी मार्ग तो आप लोगों के अभिष्ट की प्राप्ति का मार्ग यही है मार्ग यानी साधन तो आप लोगों का अभिष्ट क्या है हम लोगों का अभिष्ट क्या है ऐसा यदि श्रुति को सत्य काम पूछेंगे तो श्रुति बता रही है आपका अभिष्ट है सुकृत का लोक यानी कर्म फल स्वर्ग आदि अभ्युदय सुकृत लोक शब्द का अर्थ है तो सुकृत यानी स्वयं निर्वर्तित कर्मणु लोके यानी फल निमित्तम तो लोक शब्द का अर्थ करते हैं फल कैसे अर्थ निकला लोक शब्द का तो युत्पत्ति करते लोक शब्द की लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्मफलम लोक उच्यते जिसका अनुभव किया जाता है भोग किया जाता है उसे कहा जाता है लोक तो कर्म का अनुभव किया जाता है भोग किया जाता है इसलिए लोक शब्द का अर्थ कर्मफल और सप्तमी है निमित्त अर्थ में इसलिए उसका अर्थ करते तदर्थम अनेक कर्मफल की प्राप्ति के लिए तत्प्त मार्गः ये ही मार्ग है स्वर्गा की प्राप्ति का यानी ये तानी एक विहितानि तैया तानि कर्मा तीन अवश्य फल प्राप्ति साधन तो वेद वेदे द्वारा विहित जो अग्निहोत्रादि कर्म है वे अभ्युदय रूप फल के अवश्य प्रापक साधन है यह कहा गया तो इस प्रकार ये प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य तथा उसकी टीका का विचार संपन्न होता है द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग करेंगे तीन जुलाई से बीच में कल से पाठ चलेगा लेकिन वो जो चला रहे थे प्रश्नोपनिषद प्रश्न उपनिषद का चलेगा के न केन, केन उपनिषद चल रहा है तो केन उपनिषद का चलेगा वो मोहन चैतन्य जी चलाएंगे दोनों समय मैं आऊँगा दो तारीख को तीन तारीख से फिर ये चलेगा